सूत्र क्या है पहला सूत्र क्या था तनाधि क्रीम दूसरा सूत्र क्या है आगे डू क्री कर डू की संज्ञा है किस सूत्र से यहां करी रहेगा क्री तीप वह पद पहले बना परिश्रम दिखाना तनादिक हो गया क्री ऊ ती ति प्रत्येक अंग उ क्री उ गुना हो जाएगा ओ क्री उ प्रत्येक कांगे है क्री गुण होगा क्री को किस तो से क्या गुण होगा कर करोती कर ऊ को गुना ओ करोती बन गया कर उतम क्या जो तो तस आएगा तस प्रत्यंगी पे इसलिए तस प्रत्यय को मान करके जो गुण होता था अभी उ को गुण नहीं होगा क्री को गुण होगा क्री के आगे क्या है उ ऊ है अर्धात्व है अर्धात्व सार्वभाव गुण हो जाएगा क्री को गुण होने से कर उत क कर उ तस आगे सोते तो लगेगा अतउतुके अकार से उत्ति तस्त्य सावधातु गीति तस्पृते पहले क्या है कर कर उत्या क्रिय प्रत्यांत हो गया उत्यांत क्रिय के अकार अकार कहाँ है कम ओ कहाँ से आया गुण हुआ को ऊ हो जाएगा सर्वतो किति किति कौन है तस तो सर्वतो है ऊने पर क्या मानेगा कु तो। कु में ऊ कहा से आया अत से ऊ हुआ में रू में ऊ कहा से आया तो है कुरुतः क्या मना पहले क्या माना था करोती कुरुतः दूसरे में कुर उ अंति कर उ अंति कु उ अंति अंति सार्वतित हो तो गुण नहीं होगा उ प्रत्येक मान कर के को गुण हो जाएगा क्या मान जाएगा कर कर हन पर लग जाएगा अतः सार्वती कुर उ अंति कौन से कौन हो जाता है कुरबंती होता है कुरबंत होने के बाद दीर्घ रे फल पर में उपथा के ई को ऊ को दीर्घ होना चाहिए तरह से हैं हलीचा रे फ हलिचा निकाल सूत्र रूबो रूपा दीर्घ हो गया क्या करता है देखो हैं पता है? हाँ ये हलीचा में हाल पर ठीक है तो हलीचा से दीर्घ प्राप्त है उसको निषेद करेगा नाम न भकुरछुरा भूरछुरो रूपताया न दीर्घ दीर्घ निषेद हो गया तो कुरु कुरबंती बन गया क्या बनेगा अभी करोती कुरुत सी कुर पारंपरा करोषि आदेश प्रत्येक होजेगा आगे कुरुथ कुरुत मी पारंपरा कौमी आगे यहाँ लोपस्त भो प्राप्त है इसके बाद करके सूत्रे नित्यं करोते है, करोते प्रत्यो प्रत्युकार से लोप भो पर ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता विकल्प से नित्य लूप हो जाएगा तो कुरह बोल रूप क्या मना कर आत्न पद में क्रि उ त्यक तो, तो मान करके क्रि उ गुण होगा ऊप्रत्योग होगा कि मानकर के गुण होगा किस तरह तो से क्या गुण होने से क्या होगा कर फिर सोच तो लग गया कुरु ते क्या मानेगा आता मान पर कुरु अगर आते येगा क्या मानेगा कुरुबाते आगे क्या सोच तो लग गया आत्म प्रति सनत कुरुब उसमें सौ महीना भगकर चुरा में ना चुराम लग जाता है का हो पुल पुल नहीं होगा कुरुते कुरवाते कुरवते आगे से आगे कुरवे कुरबहे कुरय कुरु बहे नहीं बनेगा लोपशासन नहीं लगेगा कैसे तो लगे हाँ बोल दे एक बार फिर कुरुते हाँ लीट में क्री से उत हरा सत कोश क्री जा वृद्धि चुनित वृद्धि क्या रूप बनेगा चक्कर अतुस पर पर क्री अतुस क्या सूत्र लग गया से क्या रू बनेगा चक्रतु तुह आगे उसमें चक्रु थल लाने पर ईट की सदृश होगा तो क्या रूप बनेगा गुण होगा नहीं होगा गुना रूपा देकर बताना पड़ेगा ऐणा होगा नहीं करके फिर रूप ढूँढूँ थल पर गुना होता है थल में निश्चित है, है। थल से पीते ना कीते ना है।, है ना नहीं कि ना नहीं लीट लगा रहे की तो नहीं होता कित होता ना हाँ गुण पर क्या रूप ना चक्कर थमे थू आगे उत्तमपुर से कितने बनेगा पैकन में कितने बनेगा हाँ बस मस में ईट होगा नहीं तो क्यों नहीं होगा कृषि तो भी में आ गया क्या रूप बनेगा बस मस में तो चक्री तो विसर्ग नहीं स कहाँ गया विसर्ग है हैं क्या सोचो बोलो क्या सोता है बोलो जल्दी नहीं बोलो ठीक ठीक बोलो नल्ला तुस है नलत तुस थाला थाला के आगे बोलो क्या है पूरा नल बोल थाला के आगे क्या है हाँ वही गलत बोलता बोलते ना थल क्या आगे थुस थल थुस लुरा है स पुरा है, है। परश्मि पदा नाम न लुसुस थल थुस थल में और कहाँ से आया अथुस का थल क्या क्या है थुस थुस में और कहाँ से आया उसका और हाँ हाँ लिटल आत्मनिपद में क्या बनेगा चक्रे बोलो धुआं में धुआम लगा लग जाए ना लगे यार क्यार बनेगा हाँ लूट लकार में ईट होगा ईट नहीं होगा क्यार बनेगा करता करता, थी, करता थी। से करता से लीट लकार में ईंट होगा किस सूत्र से क्यार बनेगा करते लोट लकार में कर, करो तू क्या बनेगा करो तू आगे कुरु में ही कहा गया क्या सूत्र कुरु आगे कुरुतात उत्तम पुरुष में क्री पे आठ होता है पीतहन से कर करवाव में थांग। गुरुवा थांग। गुरुवा थांग। आगे। क्या कर लौंगल पर अकोत् अकु अकुरता अकुब अगे अकुर् एक एक तो तरह बनेगा आतन पद में अकुरुता अकुर्ब अकुर्बत अकुर्वाता। कुर वही कुरही बिदली में कु, कुर्यात बनेगा क्या बनेगा कुरियात बनेगा सूत्र लगेगा तो ये, चो। ये चो। क्रिया उलोप यादो प्रत्यय परे, परे। रहेगा तो क्री ऊ अगर या क्री को तो गुण हो जाएगा और अतो हो जाएगा किंतु कुर के ऊ रहेगा तो रूप नहीं बने ऊ का लोप हो जाएगा लोप होगा कुर अगर या कुरिया तो बनेगा क्या बनेगा हाँ कुरया तो बोलो स्वामी क्या बोलते हो या छुट्ट का सका लोप हो जाता है किस सूत्र से ही आत्मन पद में लग जाएगा लग जाएगा क्यों नहीं लगा याद नहीं प्रत्यय नहीं है कुरु का बोलो कुरबी ढो नहीं धो कुरबी ध्वम विधिलिंग चला है कुरबी ध्वम किस किस लकार में ढोम होता है लुंग लिट और सीधो मिलेगा तो यहाँ सी धो में क्या हाँ में क्या बने आतंक विधिलिंग हो गया है अतन पद होने वाला हो गया अशिलिंग बन गया आश्री में क्या तो चले गए क्री क्या सूत्र लगा रिंग संग्लिशु फिर रिंग, रिंग फिर आगे दीर्घ हो जाएगा अक्र सव्र तो दीर्घ क्या दिर्गौ। या, रिंग प्रकृति रिंग विधान सामर्थ्य आप क्या है शत्र नहीं, नहीं। दीर्घ किसे प्राप्त है यदि दीर्घ नहीं हुआ तो क्या बनेगा क्रिया क्या होने बने क्रिया बोलो आत श्यूट को करने के लिए क्या सूत्र है उच्च कितो गुण के सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा कृशिष्ट आदेश पद कृशिष्ट बोलो सिद्धम परे रानते क्या लगे सूत्र न सिद्धम विवाह सेट नहीं लग गया ईट को होगा सिद्ध धूम को कृषि में आ गया अब उत्तम पुरुष में कृषि ये हाँ लुंगलकार में लुंग लोकार में पर्वसम पद में वृद्धि करने के लिए सूत्र क्या है सिंची वृद्धि परेशान उसको निश्चे करने कोई सुधरा है क्या बनेगा बोलो आकार अकार आगे कार सुनपद में अक्री सिच तो सिच का लोप होने के लिए क्या सुधर और होने से गुणा नहीं होगा अकृत बन गया आता मानने पर अक्री सात अक्री सत यहाँ तर तो था रहते क्या सूत्र प्राप्त है तनादिस्त था क्या होगा गया विकल्प से क्या करता है विकल्प से लुप करता है लगेगा तो क्या होगा गया दो रूपना चाहिए लगे हैं, दो बनेगा क्यों सिच एक पक्ष में रहेगा कोई सिच लोप नहीं रहेगा हस्वादंगा से प्राप्त था उसको निकतर सिच को को बाध करके विकल्प से होना चाहिए हाँ क्या है क्रिया नहीं है अब कौन जाते तो तनाद क्रीम फेऊ सूत्र में किन्या जो ग्रहण किया इससे तनाधि तथा समय क्रिया ग्रहण नहीं करने से क्रियाधातु में गण कार्य कीर्तनाधिक कार्य नहीं होगा तो बन गया अक्र क्या मना अकृत अक्रिशता था में क्या माना अक्र आतन परसप क्या माना है लिंगल क्या अक्रिष्यत आतन पद में अकष्यत संपरीभ्या करोत तो भूषण म बाहे च संपरीपूर्व करोते सुट सियाषण संघाते चारते संपरीभ्या पंचमंते कौत सप्तम्य सुट होगा किसको होगा सुटे पंचमें सप्तमेंत सप्तम पंचमेंत पंचमश क्या परिभाषा उपस्थित करो तू सप्तमे तस्मे पूर्व तस्म से परिभाषा लगे थे पंचम पर होगा और होगा होगा होगा तो कि तुगह दिया करोते सुट कि सुट होगा ये उपये पंचम बलिम हो भूषण अर्थ में अर समुदाय का तो संघात अर्थ में संस्कृति समपुरक्री तात्व करोती सकार कहाँ से आया किसूत्र तो से सूट हो गया सूट हो गया सकारे संस्कृति का तो अलंकृती भूषण हो गया संस्कुरी ये हो गया संघी भवंती कटिपते से क्वित आभूषण भी छठ भूषण के बिना भी छुट्ट हो जाता है संस्कृतम भख्या संस्कारित है वहाँ भूषण तो नहीं तो भी छुट्ट हो गया ज्ञापन सूत्र संस्कृत भख्या उपास प्रत्यत्न वही वाक्या भूषण और समवाद उपास हो एस वर्ते से। चार तयूर और वही विक्रतम है वाक्य का, का अध्याय आकांक्षता का एक दस पुरणम गुणाधान उपस्कृता कन्या उपस्कृता ब्राह्मण से उपस्कृते दकस्य उपस्कृते गुनादानकर्ता एध उत्तरा दकल का उपस्कृत उपस्कृतम शकशब्द उपस्कृत भुक्ते विकृत में, में उपस्कृतम विकृत ये उन्न अर्थ में तो बोलता है वनु आचने वनु वन याचन धातु तो वन वन रहेगा तनादित वन ते बन जाएगा तो प्रत्येक मन करके ऊ को वनु को गुण होगा नहीं क्यों नहीं सारो प्रति गीत बन हो गया रू प्रत्यक मान कर वन को गुण नहीं तो गुण तो को पद से चाहिए कि नहीं वनते क्या है तो तो तो प्रशासन वन हो जाएगा क्या बनेगा सामने ये बबा ने क्यों बबा ने कैसे बना यहाँ होना चाहिए नादे साधे लिटी वे नहीं बनना चाहिए ये पुत्र गलत हो तो, तो उसको देकर बोलते ना कितनी थी कितनी वहादी आया बकर आदि होने पर नहीं होगा बोन था तो वक आदि इसे वो नहीं लगा क्या सोचा न सीना वहादी उनसे नहीं लिया लगा वह बोलो को लूट में क्या गया बनिता मध्यम पुष्प बोलो में बनिशते उत्तम तो पुष्प बोलो क्या मानेगा मनवा? मनवा आपने ना पूरा है बोलो अवन अगे लाल असली में क्या सूत्र है ये अच्छा सूत्र से लोग हो जाएगा यह आधिपति है ना बिजली वहा नहीं ना अगर बीतेंगे हाँ रहे, शीट। शीट होने पर यह जो सूत्र शिव का लूप हो जाएगा क्यों नहीं होता है सूत्र प्रत्यादिंग सकार गुला के लिए क्या सूत्रिंग होता है, वो है? क्या सूत्र बिजली में सरकार लोक हो जाएगा वो नु अगर यही इको ज्ञान कर दो क्या बनेगा वन बोलो आ सिलिंग में वन धातु सेट है वन ही सिस्टम बन जाएगा शिव में ही हो जाएगा बोलो श्री धर्म में क्या होगा इन्हें श्रम लगे या हो गया प्रत्यय वन अंग नहीं इसे हो जाएगा होगा बनेगा अबिष्ठ बोलो कौन सा हाँ। ये, ये लग तनादिप होगा विकल्प से लुप होगा तो क्या बनेगा अब तो. क्या बनेगा तो अब में बने अवनिष्ट था अभीलाकर बोलो अवत अवनिश्चित में अवनिष्य बोलो अवनिश्य क्या दे, हो गया बनो धातु हो गया अगे धातु तेज मन अब पता या क्या न क्या क्या बनेगा आप और होगा में होगा है ना क्या कनादिक मैंने तो सूत्र में लिखा है विचार कर बोलो अभी में क्या, बना है? क्या तो नहीं बना था क्या था वहां तो बाबा ने बना यहां से मामा ने बना क्या सूत्र क्या लगाया था मालूम नहीं याद रखना करता है गुणाना गुण जहाँ होता है और होता है क्रिया धातु से और हो जाएगा तो तो यहाँ बन जाएगा मैं नहीं बोलो <tip> <tip> लुट में क्या बनेगा मनीता से लुट में मनुष्य से लुट में मनुता बोलो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 में क्या माने गया में मनीशिष्ट बोलो धातु धातु सीट आनी चे सी नाते आनी दौ आनी धातु नाते आनी दुना मना है दीवादी गाला धातु ये सीट तो क्या मनीशिष्ट बोलो कार मानो सिंच हो जाएगा सिच कोच ईट होगा क्या सू तो लगेगा क्या होगा सिच लोग हो जाएगा तो ईट किसको होगा तो होगा तो बताएंगे तो आधा तो है ना सारा नहीं तो तो के तो आजाद हुए तो हुए होगा किसपे भी होगा सीची लुक के बाद भी सीची होगा नहीं, नहीं होगा तो क्या बनेगा अमत हो न कहाँ गया तो गुस्से बनती आदि ना बन में भी लगा नोक पर रहेगा अम्म तो सिख रहेगा तो क्या बनेगा अमनिष्ठ बोलो मिला करके चेता चेता अमनीश कितना हो गया इत्यादि से राधित नहीं